बोले यही अवगुण इनका सबसे बड़ा क्या होगा गुण क्योंकि मेरी अन्नदा किसी को देखेंगे नहीं फिर तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी को माला पहना दी और तब से भगवान का नाम हो गया बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है तो इस तरह से हो गए लक्ष्मी नारायण तो अभी अभी हम कहीं से कहीं कार्यक्रम कर कर आ रहे हैं तो अभी उन्होंने हमें बताया कि वो एक मशुरा हमने आपका माना तो अक्सर जा हम जहाँ जहाँ सत्संग करने जाते हैं कहते हैं कि अकेले लक्ष्मी को मत बिठाओ लक्ष्मी नारायण जी को बिठाओ तो बोले महाराज बहुत हुआ इससे बहुत फर्क आया कि हमने जो लक्ष्मी नारायण को बिठाया इससे बहुत फर्क आया तो लक्ष्मी नारायण इस तरह, तरह से भगवान का नाम हो गया आगे चलकर वारुणी मदीरा निकले जो कि इन्होंने ले ली देखा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 तो हमें तो आयुर्वेदिक दिन बनाना चाहिए दिन भगवान धनवंतरी का प्रकट दिन बनाना चाहिएगा पर बनाते कुछ और दिन तो इस तरह से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर और देव्यों ने देवताओं से अमृत छीन लिया कलश छीन लिया और आपस में ये देवती जो है लड़ने लगे अहम पूर्वक अहम पूर्वक अहम पूर्वक पहले मैं मेल। लूँगा पहले मैं लूंगा पहले मैं लूँगा इसलिए आपस में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 भगवान ने सोचा पहले पक्का कर लिया उसके बाद ही काम करेंगे भगवान ने कहा तुम कश्यप ऋषि के बेटा हो बोले हाँ बोले मूर्ख हो फिर ने कहा हमको मूर्ख कह रही है तो कहा आपने हमको मूर्ख क्यों कहा भगवान ने कहा मोहिनी के मूर्ख नहीं तो क्या कहूँगी ना जाने इस कलश के अंदर क्या भरा पड़ा इतना दिव्य कलश है मुझे जानते नहीं हो मुझे पहचानते नहीं हो और मेरे हाथ में थमा दिया अरे देती ने कहा हमारा भला करने आई है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 तो मैं ऐसा करती हूँ कि पानी वाला अमृत जो है वो देवता को पहले पिला देती हूँ गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम सबको बाद में पिलाऊंगी और दूसरा ये कि मुझे रोक टोक मत करना अगर तुम रोक टोक किए तो मैं तुम्हारे पास से क्या करूँगी चली जाऊँगी देव्य नगा में मंजूर है तो लाइन लगा कर बैठ गए तो देवता लाइन लगा कर बैठ गए और एक तरफ तो देवती लाइन लगा कर बैठ गए अब उस वक्त हुआ ये कि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 राहू को शक हो गया राहु बोले हम लोग काले नीले पीले लें चलो कोई खूबसूरत हो तो कोई स्त्री देख कर मुस्कुरा तो अलग बात हम तो काले नीले पीले। ये उनको अमृत मिलाती है हमको देख कर मुस्कुराने लग जाती है कि अरे हमें तो गड़बड़ी लग रही है तो उस समय राहू देवता का भेद धारण कर कर सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया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 लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा इसलिए उसका जो सर था वो राहु हो गया और जो धड़ था वो केतु हो गया पहले सात सयारे होते थे तो अब इन दो सयारों में इजाफा हो गया तो ये क्या कितने हो गया नौ सयारे वो नौ ग्रह उस क्षमा करना नौ ग्रह तो इस तरह से हमें शिक्षा देनी चीज कथा से कि थोड़ा सा भी साधु संघ हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाता हैगा, जबकि राहू कौन था राहू राक्षस था और इस राहू ने केवल सूर्य चंद्रमा का संघ किया बीच में और आज राहू को जो ना राहू को देवताओं में गिना जाता, जाता है देव्य में नहीं गिना जाता है यानी कि थोड़ी सी देवताओं की संगति से आज राहु देवताओं में शामिल हो गया तो इतनी मानता बताई गई साधु संघ की वैष्णों की भक्तों की संख्या बोलो तीन बंधु भगवान की जय इस तरह से भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया और भगवान अमृत पिला के अंतर ध्यान हो गया देवतों ने कहा वो सुंदरी कहा गई अरे तब ने कहा सुंदरी तोड़ी थी वो तो शाम सुंदर था वो तो हम सबको बेवकूफ बनाकर चला गया उस समय हुआ देवासु संग्राम अष्टम स्कंद के दसवेंद्याय में आता था ये देवासु संग्राम बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था हमारे वैदिक इतिहासों के अंदर वैदिक इतिहास में दो युद्ध बड़े भयंकर बताए गए एक महाभारत का और एक देवासु संग्राम बलि महाराज जी का युद्ध हुआ था इंद्र के संग कार्तिक के स्वामी जी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तारकासुर के संग वरुण का युद्ध हुआ था हितिक